श्रीमद्भागवतुराण अथाष्टात्रिशोध्याय अक्रूर्जी की व्रज यात्रा शीशु कुआच अक्रूरोपी छता महामतिषिथमास्था प्रयोग नंद गोकुल श्री सुखदेवजी कहते हैं परीक्षित महामति अक्रूरजी भी वह मथुरापुरी में बिताकर प्रातःकाल होते ही रथ पर सवार हुए और नंद बाबा के गोकुल की ओर चल दिए गहागवत्यम्बुजे क्षण भक्तिम परामगत एवे तद चिंत परम भाग्यवान अक्रूर जी व्रज की यात्रा करते समय मार्ग में कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की परम प्रियमयी भक्ति से परिपूर्ण हो गए बे इस प्रकार सोचने लगे कि भद्रम परमम किशव मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की है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 जिनके गुणों का ही गान करते रहते हैं दर्शन नहीं कर पाते उन भगवान के दर्शन मेरे लिए अत्यंत ही दुर्लभ है ठीक वैसे ही जैसे शुद्र कुल के बालक के लिए वेदों का कीर्तन ममाघम श्यावाच्युत दर्शन हमियमा काल नंद क्वि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 स्वयं वही भगवान तो अवतार ग्रहण करके प्रकट हुए हैं गोचारणायाद यदोपिका कुचकुंकुमक ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि बड़े बड़े देवता जिन चरण कमलों की उपासना करते रहते हैं स्वयं तो भगवती लक्ष्मी एक क्षण के लिए भी जिनकी सेवा नहीं छोड़ती प्रेमी भक्तों के साथ बड़े बड़े ज्ञानी भी जिनकी आराधना में संलग्न रहते हैं भगवान के वे ही चरण कमल गवों को चराने के लिए ग्वाल बालों के साथ वन वन में विचरते हैं वे ही सुरम निबंधित श्री चरण गोपियों के वृक्ष पर लगी हुई केसर से रंग जाते हैं चिन्हित हो जाते हैं दक्षा मिनोकार प्रदक्षिणमे प्रचरंत भई मृगा मैं अवश्य अवश्य उनका दर्शन करूंगा मरकत मणि के समान सुस्निग्ध कांतिमान उनके कोमल कपोल हैं तोते की ठोर के समान नुकीली नासिका है होठों पर मंद मंद मुस्कान प्रेम भरी चितवन कमल से कोमल रतनारे लोचन और कपोलों पर घुंघराली अलके लटक रही है मैं प्रेम और मुक्ति के परमदानी श्री मुकुंद के उस मुख कमल का आज अवश्य दर्शन करूंगा क्योंकि हरिन मेरी दाई ओर से निकल रहे हैं अप्य विष्णु लावण्यो भवि फलम भनम मयम नन न सलमज सा भगवान विष्णु पृथ्वी का भार उतारने के लिए शिक्षा से मनुष्य की शी लीला कर रहे हैं वे संपूर्ण लावण्य के धाम हैं, सौंदर्य की मूर्तिमान निधि हैं। आज मुझे उन्हीं का दर्शन होगा अवश्य होगा आज मुझे सहज में ही आखों का फल मिल जाएगा यम हूँ सतेज सामोत्म रचित तदक्षिणाम सदने सभी भगवान इस कार्य कारण का जगत को दृष्टा मात्र है भगवान इस कार्य कारण रूप जगत की दृष्टा मात्र है और ऐसा होने पर भी दृष्टापन का अहंकार उन्हें छूतक नहीं गया है उनकी चिन्मयी शक्ति से अज्ञान के कारण होने वाला भेद भ्रम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 यशा खिलामी वह भी सुमंगल बाचो गुण कर्म जन्म भी प्राणंति सुम्भंति पुनंति भय जघन या सदिक्ता शव शोभनामता जब समस्त पापों के नाशक उनके परम मंगल में गुण कर्म और जन्म की लीलाओं से युक्त होकर वाणी उनका गान करती है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 ब्रज जिनके गुणगान का ही ऐसा महात्मा है वे ही भगवान स्वयं यदवंश में अवतीर्ण हुए हैं इसलिए अपने ही बनाई मर्यादा का पालन करने वाले श्रेष्ठ देवताओं का कल्याण करने के लिए वे ही परम ऐश्वर्यशाली भगवान आज ब्रज में निवास कर रहे हैं और वहीं से अपने यश का विस्तार कर रहे हैं उनका यश कितना पवित्र है अहो देवता लोग भी उस संपूर्ण मंगल में यश का गान करते रहते हैं इसमें संदेह नहीं कि आज मैं अवश्य ही उन्हें देखूंगा कम तद्यनूनमताम गतिम गुरुम त्रैलोक्य कांतमिमन महोत्सव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 उनके चरणों की धारणा करते हैं और मैं तो उन्हें प्रत्यक्ष पा जाऊंगा और लौट जाऊंगा उन पर उन दोनों के साथ ही उनके वनवासी सखा एक एक ग्वाल बाल के चरणों की भी वंदना करूंगा अप्यंग्रिमूले पति त्य में धास्य पंकज दत्ता भयम काल भुजंग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 कह, तथा समर्हणम निधायेन्द्र विहारेन सौगंधिक इन्द्र तथा दैत्यराज बलि ने भगवान के उन्हीं कर में पूजा की भेंट समर्पित करके तीनों लोकों को प्रभुत्व इंद्र पद प्राप्त कर लिया भगवान के उठी कर कमलों ने जिनमें से दिव्य कमल किसी सुगंधा आया करती है अपने स्पर्श से लीला के समय ब्रज युतियों की सारी थकान मिटा दी थी न बुद्धिमच्युत कंस्य दूत प्रहित जोश्चेत क्षेत्र क्षत्यमे न चक्षुषा मैं कंस का दूत हूँ उसी के भेजने से उनके पास जा रहा हूँ कहीं वे मुझे अपना शत्रु तो न समझ बैठेंगे राम राम, वे ऐसा कदापि नहीं समझ सकते क्योंकि वे हैं सम हैं अच्युत हैं सारे विश्व के साक्षी हैं सर्वज्ञ हैं वे चित्त के बाहर भी हैं और भीतर भी वे क्षेत्रज्ञ रूप से स्थित होकर अंतकरण की एक एक चेष्टा को अपने निर्मल ज्ञान दृष्टि के द्वारा देखते रहते हैं अप्यंग मूल कृतांजलि मुदम भी तबिशंक उर्जितां तब मेरी शंका व्यर्थ है अवश्य मैं उनके चरणों में हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़ा हो जाऊंगा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 मैं उनके का हूँ और उनका अत्यंत हित चाहता हूँ उनके सिवा और कोई मेरा आराध्य देव भी नहीं है ऐसी स्थिति में वे अपनी लंबी लंबी बाहों से पकड़कर मुझे अवश्य अपने हृदय से लगा लेंगे आह उस समय मेरी तो देह पवित्र होगी ही वह दूसरों को पवित्र करने वाले भी बन जाएगी और उसी समय उनका आलिंगन प्राप्त होते ही मेरे कर्म में बंधन जिनके कारण मैं अनादिकाल से भटक रहा हूँ टूट जाएंगे लब्धांग संगम मां कृतांजलि क्रूर तते तिरुद्रभा सदाव जन्म भ्रो मही यो बताते। जब वे मेरा आलिंगन कर चुकेगे और मैं हाथ जोड़ सिर झुकाकर उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा तब वे मुझे चाचा अक्रूर इस प्रकार कहकर संबोधन करेंगे क्यों न हो इसी पवित्र और मधुर यश का विस्तार करने के लिए ही तो वे लीला कर रहे हैं तब मेरा जीवन सफल हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण ने जिसको अपनाया नहीं जिसे आदर नहीं दिया उसके इस जन्म को जीवन को धिक्कार है न तस्य तिद्रमो न चाप्रियो चा प्रियो देश तथा भजते यथा तथा दुम न तो उन्हें कोई प्रिय है और न तो अप्रिय न तो उनका कोई आत्मी सुहिद है और न तो शत्रु उनकी उपेक्षा का पात्र भी कोई नहीं है फिर भी जैसे कल्प अपने निकट आकर याचना करने वालों को उनकी मुँह मांगी वस्तु देता है वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी जो उन्हें जिस प्रकार भसता है उसे उसी रूप में भसते हैं वे अपने प्रेमी भक्तों से ही पूर्ण प्रेम करते हैं मावनतम समस्त मैं उनके सामने विनीत भाव से सिर झुकाकर खड़ा हो जाऊंगा और बलराम जी मुस्कुराते हुए मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे और फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे घर के भीतर ले जाएंगे वहां सब प्रकार से मेरा सत्कार करेंगे इसके बाद मुझसे पूछेंगे कि कंस हमारे घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है इति गोकुल प्राप्त सूर्य निप श्री सुखदेव जी कहते हैं परिचे स्वल्क नंदन अक्रूर मार्ग में इसी चिंतन में डूबे डूबे रथ से नंदगांव पहुंच गए और सूर्य अस्ताचल पर चले गए ददर सगुठे चित कौन तुकानी ददर सगुठे चित को तुकानी विलक्षिता नब्द जब कु जिनके चरण कमल की रज का सभी लोकपाल अपने किरीटों के द्वारा सेवन करते हैं अक्रूज ने गोष्ठ में उनके चरण चिन्हों के दर्शन किए कमल यव अंकुश आदि असाधारण चिन्हों के द्वारा उनकी पहचान हो रही थी और उनसे पृथ्वी की शोभा बढ़ रही थी तदर्शनाथ संभ्रम प्रेम लोधरो तथा होयति उन के के दर्शन करते ही हृदय में इतना आहलाद हुआ कि वे अपने को संभाल न सके विवल हो गए प्रेम के आवेग से उनका रोम रोम खिल उठा नेत्रों में आंसू भराए और टप, टप टप टपकने लगे वे रस्से कूद कर उस धूले में लौटने लगे और कहने लगे अहो यह हमारे प्रभु के चरणों की रज है संदेश दर्शन श्रोणादि परिचित कंस के संदेश से लेकर यहां तक अक्रूर जी के चित्त की जैसी अवस्था रही है यही जीवों के देह धारण करने का परम लाभ है इसलिए जीव मात्र का यही परम कर्तव्य है कि दम्भ भय और शोक त्याग कर भगवान की मूर्ति प्रतिमा भक्त आदि चिन्ह लीला स्थान तथा गुणों के दर्शन श्रवण आदि के द्वारा ऐसा ही भाव संपादन करे ददर्श कृष्णम रामम चोदो घनम ग चनो। ब्रज में पहुंचकर अक्रूर जी श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को गाय दुहने के स्थान में विराजमान देखा श्याम सुंदर श्री कृष्ण पीताम्बर धारण किए हुए थे और गौर सुंदर बलराम नीलांबर उनके नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे किशोरौ श्यामलिकेत उन्होंने अभी किशोर अवस्था में प्रवेश ही किया था दोनों गौर श्याम निखिल सौंदर्य की खान थे घुटनों का स्पर्श करने वाली लंबी लंबी भुजाएं सुंदर वदन परम मनोहर और गज सावक के समान ललित चाल थी ध्वज ध्वजुशांजम शोभत्मान उनके चरणों में ध्वजा वज्र अंकुश और कमल के चिन्ह थे जब वे जलते थे उनसे चिन्हित होकर जब वे चलते थे उनसे चिन्हित होकर पृथ्वी शोभामान हो जाती थी उनकी मंद मंद मुस्कान और चितवन ऐसी थी मानव दयावृत रही हो वे उदारता की तो मानो मूर्ति ही थे उनकी एक एक लीला उदारता और सुंदर कला से भरी थी गले में वनमाला उदार उदार रुचिर क्री रो सृगणिनो वन महालो पुण्य गंधानु लिप्तांगो स्ना उनकी एक, -एक लीला उदारता और सुंदर कला से भरी थी गले में वनमाला और मणियों के हार जगमगा रहे थे उन्होंने अभी अभी स्नान करके निर्मल वस्त्र पहने थे और शरीर में पवित्र अंगराग तथा चंदन का लेप किया था प्रधान पुरुषावाद्यो जगतो जगतपति जगत त्य तो स्वान से नलकेश प्रभ्यास्वया यथा प्यस्यकन ने देखा कि जगत के आदि कारण जगत के परम पति पुरुषोत्तम ही संसार की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण अंशों से बलरामदेव और श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होकर अपने अंग कांति से दिशाओ का अंधकार दूर कर रहे हैं वे ऐसे भले मालूम होते थे जैसे सोने से मढ़े हुए मरकत मरी और चांदी के पर्वत जगमगा रहे हों। हो रुपये शो क्रूर स्नेह बेफल चरण हो पानते दंडवत राम उन्हें देखते ही अक्रूर जी प्रेमावेग से अधीर होकर रथ से कूद पड़े और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के चरणों के पास शास्त्रांग गए भगवत भगवत्या परीक्षित भगवान के दर्शन से उन्हें इतना आहलाद हुआ कि उनके नेत्र आंसू से सर्वथा भर गए सारे शरीर में पुलकावली छा गई। उत्कंठावश गला भर आने के कारण वे अपना नाम भी न ना बतला सके भगवान प्रणत वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण उनके मन का भाव जान गए उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से चक्रांकित रथों के द्वारा उन्हें खींचकर उठाया और हृदय से लगा लिया पाड़ी पाड़ी जो इसके बाद जब वे परम मनस्वी श्री बलराम जी के सामने विनीत भाव से खड़े हो गए तब उन्होंने उनको गले लगा लिया और उनका एक हाथ श्री कृष्ण ने पकड़ तथा दूसरा हाथ बलराम जी ने दोनों भाई उन्हें घर ले गए पृष्ठ स्वागत निवेद्य विधिवत मधुपर कार घर ले जाकर भगवान ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया कुशल मंगल पूछकर कर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया और विधि पूर्वक उनके पांव पखार मधुपरक शहद मिला हुआ दही आदि पूजा की सामग्री भेंट की निवेद्य ने अतिथि अक्रूर जी को एक गाय दी और पैर दबाकर उनकी थकावट दूर की तथा तो बड़े आदर एवं श्रद्धा से उन्हें पवित्र और अनेक गुणों से युक्त अन्न का भोजन कराया परम तस्म भुक्त जब वे भोजन कर चुके तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान बलराम जी ने बड़े प्रेम से मुखवास पान इलायची आदि और सुगंधित माला आदि देकर उन्हें अत्यंत आनंदित किया प्रक्ष सत्कृतम नंद कथम स्थ निर कंसे जीवति दासारोन पीवाभ इस प्रकार सत्कार हो चुकने पर नंदराय जी ने उनके पास आकर पूछा अक्रूर जी आप लोग निर्दयी कंस के जीते जी किस प्रकार अपने दिन काटते हैं अरे उसके रहते आप लोगों की वही दशा है जो कसाई द्वारा पाली हुई भेड़ो की होती है यो वित स्वस्व सुस्तो कान क्रोशंतृपोजा नाम वह कुशल जिस इंद्रिया पापी ने अपनी बिलखती हुई बहन के नन्हे नन्हे बच्चों को मार डाला आप लोग उसकी प्रजा हैं, फिर आप सुखी हैं यह अनुमान तो हम कर ही कैसे सकते हैं इत्थम अक्रूरा अक्रूर जी ने नंद बाबा से पहले ही कुशल मंगल पूछ लिया था जब इस प्रकार नंद बाबा ने मधुर वाणी से अक्रूर जी से कुशल मंगल पूछा और उनका सम्मान किया तब अक्रूर जी के शरीर में रास्ता चलने की जो कुछ थकावट थी वह सब दूर हो गई इति इतमते महापुराणे पारमशा चईतायाँ दशम स्कूर्वाधे क्रूरागमनमिशोध्याय